बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली दुनिया को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं।